प्रत्येगात्मा में अनात्मा का अभ्यास नहीं हो सकता ऐसा आक्षेप किया उसके लिए कारण कहा कि जिसका ज्ञान हो जाए अधिष्ठानादि रूप से उसी में ही अन्य का आरोप होता है विषय विषयांतर अध्यस्यति एक विषय में दूसरा विषय का अध्यास होता है और दोनों विषय एक इंद्रिय के द्वारा वेद्य होना चाहिए तब अधिष्ठानधिष्ठेय भाव बनके अध्यास होना संभव हो सकेगा प्रत्यगात्मा में ऐसा नहीं है क्योंकि प्रत्येगात्मा को विषय माना गया है युष्म प्रत्यवेद से च प्रत्यगात्म अविषयत्व प्रवेश अविषय तो हुआ जो प्रत्यगात्मा है उसमें विषय का अध्यास अनात्मा का अभ्यास कैसे हो अनात्मा को विषय मानते हैं और अस्मत् प्रत्यय को विषय ही मानते ऐसे में अभ्यास नहीं हो सकता ये कहा तो उसके उत्तर में भाष्यकार ने कहा न तावयेगान अविषय ये पूर्ण रूप से अविशय है ऐसी बात नहीं भान मात्र लेकर के विषयदा में आ जाती है अध्यारोप करने के लिए किसी में किसी का आरोप करने के लिए वहां विषय को ठीक से जानना कोई आवश्यक नहीं होता केवल भान होने मात्र से आरोप हो जाता है भाषित वृत्ति चाहिए, प्रतिदि वृत्ति चाहिए कितने से आरोप हो जाएगा तो अन्य के अन्य होने के लिए दोनों वस्तु को ठीक से आप प्रमाण से जानेंगे तब तो वहां विवेक वृत्ति उदित हो जाएगी ऐसे स्थिति में अविवेक काम नहीं कर पाता है अध्यास नहीं हो पाता है इसलिए यहां दोनों को सही नहीं जानना आवश्यक है दोनों में ना अधिष्ठान को मुख्य रूप से अधिष्ठान को स्पष्ट रूप से नहीं जानना ही होता है ऐसा अनुभव में देखा गया है उतने से वृत्ति बन जाएगी और वो प्रतीयमान वृत्ति में अभ्यास हो जाएगा किंतु अत्यंत नहीं जानता है तब भी नहीं होगा बिल्कुल ही अधिष्ठान को नहीं जानता हो ऐसे स्थिति भी नहीं होगा जैसे अंधकार घना अंधकार हो तो वहां रज्जु सर्प का नहीं होता है रज्जु के सर्प नहीं दिखाई पड़े अथवा अत्यंत प्रकाश हो तभी नहीं दिखाई पड़े इसीलिए ये वृत्ति को मन में रखे यहां भी समझना चाहिए तो यही कहा था भाष्य में आगे टीका कहते हैं कि नियमेन अविषयत्भावे कुत स्व्रकाशत्व तत्र आपने कहा कि आत्मन स्व्रकाशत्वादा अनात्मन तद विषय आत्मा स्व्रकाश है यानी आत्मा को प्रकाशित करने के लिए अन्य कोई प्रकाश की आवश्यकता नहीं है तो जो स्वयं प्रकाशित हो वो स्वयं जाना भी जाता है अन्य के द्वारा जानने की आवश्यकता नहीं होती जैसे सूर्य को जानने के लिए अन्य कोई प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती स्वयं प्रकाश उसका साधन भी है और वस्तु का ज्ञान भी हो रहा है प्रकाश जो है ज्ञान का साधन है तो सूर्य का प्रकाश ही उसका साधन बन रहा है और सूर्य प्रकाश रूप है इसका ज्ञान भी उससे हो रहा है यानी स्वरूप का ज्ञान साधन का ज्ञान साधन उसके साथ ही है साधन और वहां स्वरूप भिन्न नहीं है ये हम भी ऐसे बताएंगे आत्मा ज्ञान स्वरूप भी है ज्ञान उसका साधन भी है वो जो ज्ञान है वो आत्मा से भिन्न नहीं है क्योंकि वृत्ति के सहायता से है तो भी वो आत्मा से भिन्न नहीं होता जैसे प्रकाश सूर्य को जानने के लिए हमको क्या साधन चाहिए था सूर्य एक विषय होने के नाते सूर्य को जानने के लिए हमें प्रकाश रूप साधन चाहिए था प्रकाश रूप साधन अलग से वहां नहीं होता आवश्यक नहीं है क्यों क्योंकि सूर्य का जो स्वरूप प्रकाश है वही साधन बन के वहां काम करता है ऐसा यहां भी हो जाएगा, आगे गहराई से विचार करेंगे किंतु ये स्वप्रकाशत्व दोनों कहने पर इस पे आपत्ति हो रही है कि नियमे न अविषयत्व अभावे कुदा स्वप्रकाशत्व जो नियम से अविषयत्व का अभाव रहता वो नियम से विषय नहीं बनता है नियम से विषय बनना नियम से अभिषय नियम से विषय नहीं बनता है इसका अभाव है इसका मतलब कभी वो विषय बनता है कभी नहीं बनता है ये आपके कहना हो गया तो नियम अव अभावे नियम से विषय नहीं होने की जो स्थिति नहीं रहने से इसका मतलब कभी विषय होता है ऐसा रहने से अभी तो यही कहा आपने विषय होता है न चाहे एकांत एनम अभिषयक तो इसका मतलब विषय बन रहा है तो विषय बनने की स्थिति में उसको स्वयं प्रकाश कैसे कहेंगे? उस अपने ही स्वतः आत्मा स्वयं का ज्ञान रखता है कैसे कहेंगे क्योंकि वो विषय भी बन रहा है विषय बनने से उसको अन्य प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी ये कहने का तात्पर्य। पड़ेगा त्र उसमें कहा कि अस्मत् प्रत्यय विषयत्व ये अस्मत् प्रत्यय का विषय है अस्मद प्रत्यय के द्वारा इसको जाना जाता है ये भाषी में कहा अस्मदर्थस्त्मा साक्षतया प्रदीयत अस्मद का जो अर्थ है अस्मद का जो वस्तु है अस्मद शब्द से जो अर्थ निकलता है वो है चिदात्मा आत्मस्वरूप मात्र चिदात्मा वो साक्षतया प्रदीयत वो साक्षी रूप से प्रदीप होता है मन उपहित चैतन्य के रूप में प्रदीदी होती है असंगवादी धर्म से युक्त है साक्षी है प्रतिबिंबिस्तीबिंबि प्रतिबिंबित तो तो होने पर उसमें प्रत्यय गोजर हो जाएगा तो प्रतिबिंबि अस्म अस्मत् प्रत्यय अहंगार उसमें प्रतिबिंबित हो गया इस दृष्टि से अस्मत प्रत्यय कौन है अहंकार अस्मत प्रत्यय को अहंकार अब यहां आके टीकाकार बोल रहे पहले जो टीका है पहले से वो करके आए हैं कि अस्मत् प्रत्यय शब्द से अहंकार को लेना है अस्मत प्रत्यय गोचर शब्द से किंतु अस्मत् प्रत्यय का जो स्वरूप अर्थ में दाक्षणिक अर्थ में चितात्मा को लेना दोनों को रखना पड़ेगा क्योंकि अहंकार को आगे अध्यात्मताएंगे तो अब साक्षात जो आत्म प्रत्यय गोचर हो रहा है वो क्षेत्रज्ञ हो रहा है किन्दु उसके द्वारा चिदात्मा लक्षित होता है क्योंकि क्षेत्रज्ञ स्वयं है ही नहीं भगवान स्वयं कहता है क्षेत्रज्ञा भी माम कह रहा है कि स्वरूप से तो भगवान ही है साक्षी रूप से उसको जानना ये भी कह रहे हैं इसलिए प्रद्बिंबित अस्मिन अस्मत् प्रत्यय अहंकार उसी में जो प्रतिबिंबित है अस्मत्त्यय है वह हंगार है तत्सबा लब्ध परिच्छेद सन आत्मा स्वरूप स्वरूप स्वरण स्वरन तरुच्य इस प्रकार से उस आत्मा को सत्ता मिल जाएगा संबंधा उसके संबंध से किसका ये यह अस्मत्त्यय गोजर के संबंध से लब्ध परिच्छेता उसको परिच्छेद हो गया यानी वो उपहित हो गया व्यापक था वो अहंगार आने के कारण वो आहंगार के द्वारा वो परिच्छि स्थिति में आ गया घेरे में आ गया तो तबंधा लब्ध ऐसा होता हुआ जो चिदात्मा वह स्वरूप स्फुरणे स्वरूप से वो स्फूरित होता ही रहता है तो भी स्फुरन तद विषय निरूच्य उसका विषय रूप से कहा जाता है किंतु वो विषय रूप से वास्तव में नहीं है उसके प्रतिबिंब अहंकार आदि में प्रतिबिंब को लेकर के अहंकार विषय हो रहा है इसलिए उसको भी विषय कहा जाता है मना अहंकार के माध्यम से आत्मा को विषय कह रहे साक्षात आत्मा विषय नहीं है साक्षात आत्मा तो विषय ही है इसलिए उस दृष्टि से भी लेना पड़ेगा और विषय बनता है अस्मत प्रत्यय गोजर रूप से तो अस्मत प्रत्यय गोजर शब्द से वहां विषय बना रहे और यही भाग्यकार भा, नहीं का अस्मत प्रत्यय विषयत्व अस्मत प्रत्यय वहाँ बुद्धिवृत्ति में बनता है और उसके बाद में वो विषय बनता ऐसा हो गया ना इसके कारण उसको उसी के द्वारा बोलना पड़ेगा उनको बोलना ना आनंद जी है उनको मिलने के लिए तो स्वरूप से वो कैसा भी स्वरूप में रहे वो आत्मा के साथ उसका संबंध है लेकिन प्रत्यय विषयत्व वो प्रत्यय का विषय होकर के विषय हुआ है वास्तविक विषय नहीं हुआ अब क्या किया विषय बनाया भी और विषय नहीं बनाया ये इसको आप स्पष्ट रूप से समझ के रखना है क्योंकि चिदात्मा को कब ले रहा है और अहम प्रत्यय को कब ले रहा है ये ठीक से नहीं समझेंगे तो बाकी अभ्यास का संबंध नहीं समझ में आएगा बाहर का अध्यास तो समझ में आता है ये मुख्य मुख्या ये समझ में नहीं आएगा यदि इसको स्पष्ट नहीं करेंगे इसके लिए बहुत ध्यान भजन करने की जरूरत है तब जाकर के मनन करेंगे तब वो स्पष्ट होगा सामान्य रूप से शब्दों में ऐसा ही कहा जा सकता है इसलिए इस हिसाब से कहा टी जगह तदो अस्त शून्यवध अत्यंत अविषयत्व न अस्व प्रकाशदा इत क्या हुआ कि अस्मत् प्रत्यय का विषय बनने से वो है करके मालूम बढ़ता अब विषय अत्यंत विषय नहीं बनता हो जो जानता ही नहीं जैसा शासबद्ध मालूम ही विषय बनता ही नहीं है तब वो शून्यता की आवत्ति थी वो शून्य हो जाएगा ऐसी कोई वस्तु होती नहीं जैसा अंध्या पुत्र है ही वो विषय बनता नहीं किसी प्रत्यय का अब किसी प्रत्यय का भी विषय नहीं बनता है तो वो वस्तु होती नहीं है तो उसको शून्य होने की आपत्ति आ जाएगी तो आत्मा भी यदि अत्यंत अविषय होता तो वो भी शून्य हो जाता इसीलिए अत्यंत अविषय नहीं कर सकते और आत्मा को जानने की इच्छा भी किसी की नहीं होती और आत्मा को जानने से ऐसे शून्य को जानने से कोई प्रयोजन भी नहीं होता क्योंकि शून्य को जानने से क्या प्रयोजन हो सकता है कुछ नहीं हो सकता इसीलिए आत्मा का स्वरूप कहते समय यद्यपि अविषय रूप से कहते हैं इसका मतलब अत्यंत विषय ऐसा नहीं है अस्मत प्रत्यय द्वारा उसको जाना अहम ब्रह्मास्मी इत्यादि अहम ब्रह्मास्मी जो ब्रह्माकार वृत्ति है इसके द्वारा वो लक्षित हो जाता है ज्ञान के द्वारा लक्षित होता है हाँ और के द्वारा अनुभव में आता है चित्त के द्वारा अनुभव में आता है तो ऐसा ये अनुभव में आता है तब जाकर के उसका फल होता है इसीलिए शास्त्र का शास्त्र की प्रवृत्ति शास्त्र का जो है फल और नियम पालन करके साधन करने का फल ये कटोपनिषद में कहा है ना सर्वे वेदा नेदी सभागुंस्य सर्वाण यो ब्रह्मचर्य चलती तत्ते संग्रहेण पदम संग्रहण ये सब किसके कर रहा सर्वे वेदा किस्किन जिस तब विष्णो परम पद उस परमात्मा के बारे में वीर कहता है सर्वाणी यद वी और सारे तपस्या किसके लिए कर रहे कितने ऋषि मुनि अपने पूर्व पूरा जीवन वैराग्य जीवन बिता करके पूरे जीवन में तपस्या किसके लिए कर रहे है उस आत्मा के प्राप्ति करने के लिए यदि ये लक्ष्य हमारे मन में दृढ़ रहेगा तो बाकी जो छोटर पुटर होता है उससे हम विचलित नहीं होंगे वो तो होते रहता है अब इसको कहा आप कर सकते हैं ना कोई झगड़े में पड़ेगा ना वो इसमें पड़ेगा कुछ नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा तो लक्ष्य उधर है उसके लिए जो भी उधर हो रहा है हो रहा है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है आप क्या कर सकते अब वो लक्ष्य आपका निर्धारित नहीं है ये हमें इसको प्राप्त करना है इसके लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं ध्यान में नहीं है तो आप चुटुर का इसमें पढ़ के उसमें झोड़ा भौड़ा करके अपने दिमाग खराब करेंगे तो शक्ति पिछाई करेंगे फिर कुछ नहीं मिलने वाला इसीलिए ये तो बोलना सुनना तो होता ही रहता है अब उसमें कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि वो मतलब उससे तो संबंध नहीं है अब ये बात करने से आपका वो मार्ग से आप शुभ हो जाए तब तो, तो नुकसान है तो मार्ग से शुभ होने के लिए क्या करना पड़ेगा होने के लिए क्या करना है आपको ध्यान में रखना है कि मेरा उद्देश्य तो वो है अब ये जो बोलने वाले बोलते हैं सुनने वाले सुनते हैं जो हो रहा है होते रहते हैं अब शरीर में भी कुछ होता है मन में भी कुछ होता है इधर भी होता है आपस में होता है और जिसको वो उद्देश्य नहीं रहता है वो बाकी इसमें फंस जाता है क्योंकि यह सुनकर के इसको बहुत बड़ा मान लेता है आपको एक बहुत बड़ा लक्ष्य आगे है तो बाकी सब अलक्ष्य हो जाता है यह कोई लक्ष्य नहीं है अब रास्ते में कुछ भी दिखाई पड़ा आप गंगोत्री जा रहे हैं रास्ते में बहुत कुछ दिखाई पड़ा कुछ भी हो गया तो आपको क्या फर्क पड़े आप तो गंगोत्री जा रहे हैं इसीलिए आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए इसी बात को तो कठोत करे तो यदि चंदो ब्रह्मचर्य चलनती तत्व पदम चंद्र ऋण प्रवेश है ही इसीलिए अत्यंत शून्य कहने पर ब्रह्म की स्थिति नहीं हो सकती है इसका कोई फलमय हो सकता है शास्त्रादि वर्थ हो सकता है इसीलिए अत्यंत शून्य नहीं है फल सही है तथोअ ये शून्य पर अत्यंत अभिषयत्व भावे इसीलिए शून्य के समान अत्यंत अभिषयत्व नहीं रहने से किसमें? ब्रह्मचर्या ये क्या अस्मत प्रत्यय गोचर इसीलिए अस्मत प्रत्यय शब्द से लिया है ये स्पष्टता होनी चाहिए तो अस्मत प्रत्यय से क्षेत्र को इंगित कर रहा क्योंकि अस्मत् प्रत्यय ही यह प्रत्यक्ष में मालूम पड़ता है वो साक्षी आत्मा कहा मालूम पड़ता है किसी को मालूम नहीं पड़ता तो साक्षी आत्मा को लेके आप अभ्यास नहीं दिखा सकते क्योंकि साक्षी आत्मा का विवेचन के बाद ही ज्ञान होगा सामान्य में ज्ञान नहीं होता सामान्य में क्षेत्रज्ञ का ही ज्ञान होता है इसीलिए उसको लेके भाषिका प्रत्यय गोचर हो विषय विषय इत्यादि का मुख्य रूप से विषयी वो है किंतु तो अभी यहां विषयी बन नाटक कर रहा कौन ये आत्म प्रत्यय गोचर इसीलिए उसके द्वारा आपको जानना है कि यह असली विषय नहीं है विषय और है किंतु यह विषय बनके कर रहा है इसका ज्ञान हो रहा है उसके द्वारा उसको जानना कैसे जानेंगे कि अहंगार में जितने जड़ांस है उसको आप समझेंगे तो अहंगार के अफलिय समझ में आ जाएगी समझ में आने पर उसमें जो शेष रहेगा वही आत्मा रहेगी वो स्वरूप में चिदात्मा होता है इसीलिए ना प्रकाशदा यह अस्वप्रकाशदा नहीं रहेगी स्वप्रकाशदा भी रहेगी और उसके साथ अस्मत प्रत्यय विषय रहे दोनों को बिठा दिया ये दोनों को ठीक से बिठाना ही इसमें सबसे कठिन बात है तो जैसा भी टीकाकार ने उसको समझाया भाषी में जैसा शब्द आया उसको ले हम ये कहते हैं अध्यासती अस्मत्प्रत्यय विषयत्व कि अस्मत् प्रत्यय विषयत्व तो कब बनेगा जब रहे अध्यास रहेगा अध्यास प्रत्यय विषयत्व तो। अध्यास रहते समय अस्मत् प्रत्यय विषयत्व तो होगा सदी तस्मिन अध्यास अभी हम प्रश्न हो रहा है कि अध्यास रहने पर अस्मत प्रत्यय विषय तो होगा और अस्मत् प्रत्यय विषय रहने पर अध्यास होगा आपके कहने से यह समझ में आ रहा है क्या समझ में आ रहा है कि अस्मत् प्रत्यय विषय जो होगा वो विषय बन करके अभ्यास करेगा और अस्मत् प्रत्यय विषय होने के लिए आप आगे कहेंगे उसके लिए अभ्यास चाहिए कहेंगे तो ये अन्योन्या हो गए है ना तो विषय विषयत्व तो बनाने के चक्कर में वहां उसको अध्यास को आरम्भ करना पड़ रहा है तो अन्योन आश्रय होगा इसलिए अन्योन्य आश्रयत्व तो आशंक ये अन्योन्य आश्रय हो जाएगा ऐसी शंका करके अनादित्व परिहारे भी परिहारांतर आह यह अनादित्व अन्योन्याश्रय का अनादित्व बोल करके दोष निवारण कर सकते ये आगे कहने वाले हैं हा? अनादिनो ये इत्यादि आगे कहने वाले हैं तो अत्यंत विषय नहीं है विषय होता है और विषय कब होता है अध्यास होने के बाद होता है तो अध्यास को सिद्ध करने के लिए विषयता विषयदा को सिद्ध करने के लिए अध्यास इस प्रकार से जो अनादित्व तो सिद्ध बोल के परिहार हो सकता है तो भी और एक परिहार भी बोलते हरिहारांतर मां अपरोत्वाच प्रत्येकात्म प्रसिद्धेगी एक यही परिहार अंदर है कि अपरोक्ष होने के कारण उसको प्रत्यकास्मा पड़ेगा किसी अन्य के सहायता के बिना ज्ञान हो जाता है स्वयं ही ज्ञान हो जाता है इसलिए अवरोक्ष है किसी को उसका ज्ञान नहीं होता है थी नहीं है इसलिए विषय था मान करके कहा अस्मत् प्रत्यय अविषयत्व भी अपरोक्षेन अविषयत्वभाव तस्म अहंगार अभ्यास है इसका तात्पर्य क्या है कि अस्मत् प्रत्यय अविषय जब अस्मत् प्रत्यय का विषय नहीं है तब भी अस्मत् प्रत्यय का विषय हो गया तो वो विषय रूप से भाषित होता है अहंकारता रूप से वो विभाषित होता है किंतु जब अस्मत प्रत्यय का विषय नहीं बनते हैं तभी अपरोही है तब आपसे अलग नहीं है तब अपरो है सुचुत्यादि अवस्था में अपरोक्ष है साक्षी की प्रक्रिया में साक्षी वेद्य होकर के अपरोक्त है पंचकोष प्रक्रिया में जैसे आनंद का भी स्वरूप है ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा इत्यादि से भी जाना जाता है तो ये अपरोक्त है अपरोक्त होने से वो अभिषय भी रहता अप होता हुआ अस्मद प्रत्यय अभिषय होता हुआ भी अपरोक्त है ये एक अभिषयत्व तो अभाव कारण क्या है कि अत्यंत अभिषयत्व तो उसमें नहीं है यह अत्यंत अविषय नहीं होने को यहां हम है किसी भी उपाधि के बिना किसी भी विशेषण के बिना गुण आदान के बिना स्पष्ट रूप से अनुभव में आता है एक ही रूप से अनुभव में आता है इसमें रूपांतर भी नहीं होता क्योंकि रूपांतर तो विशेषण को लेकर होता है उपाधि को लेकर के रूपांतर होता है अन्यथा शुद्ध रूप में एक रूपेण होता है तो एकांत अविषय एकांत अविषय ऐसा एकांत अविषय तो अभाव एकांत रूप से अभिषय नहीं है विषय होता है तस्मिन अहंगार अभ्यास इत्यर्थ ऐसे जो आत्मा है जो नित्य अवरुष्ट रूप से होता है उसमें अहंकार प्रतीत हो रहा है अहंकार की प्रतीति वहां हो रही है तो वो अहंकार आहं कर्ता रूप से चेदन रूप से भाजता है अहंकार कहते समय उसमें चेदनामश जड़ांश दोनों रहता है बोध अबोधात्मक है से है चेदनांश से। किंतु वो काम चेदनामश के रूप में ज्यादा करता है से के रूप में कम करता है क्योंकि कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो आदि सारे चेदन का धर्म है उसको लेके आप अहंकार मानते हैं मैं बड़ा हूं छोटा हूं सब उसी को लेके मानता है इसके कारण वो अहम अभिमान में जो चेदनांश है वो अहंकार को जीवित करता जड़ तो स्वयं चल नहीं सकता वो निश्चल होता है। जड़ जो होता है, जड़ बोलते वो स्वयं चल नहीं सकता स्वयं उसमें कोई गतिविधि क्रियाएं नहीं होती अब जहां गतिविधि हो रही है तो क्या करना चाहिए उसको अन्य के द्वारा मानना चाहिए चेधन के द्वारा तो अहंकार में गतिविधि है कार्य कर रहा है बहुत बड़ा बड़ा कार्य कर रहा है अहंगार से तो वो कहां से आया वो तो से आया इसलिए चेतनांश तो उसमें वो है और दूसरा जड़ांश क्या है वह अंधकरण का एक अंश है अंधकरण माया उपाधि प्रगति का कारण है आ, कार्य है तो उसके अंतर्गत आने के कारण उसका अंधकरण रूप से वो करण है कर्ण रूप से वो जड़ होता है क्योंकि चेदन कभी कर्ण नहीं बनता चेदन करता ही ज्यादा ही रहता है कर्ण बनेगा जो जो कर्ण बनेगा वो जड़ हुआ करता है इसीलिए वो भिन्न है ऐसा भी ज्ञान होता है अभ्यास हो गया अब दोनों को मिला के वहां अहंगार अभ्यास हो गया उसके द्वारा सारा आप कार्य कर रहे अवरोक्षित आत्मनो न कोई कोई तो अवरोक्ष मा नहीं मानता है कुछ लोग जो है आत्मा को इस प्रकार से अवरोक्ष नहीं मानता जैसा आप मानते हैं तो बोलता है उनके लिए तो ये तो मानना पड़ेगा कि वो जो अवरोक्ष नहीं मानने पर भी प्रत्येक है ये तो मानना पड़ेगा इसलिए अपरोक्ष प्रत्येगात्मा प्रसिद्धे का प्रत्येगात्मा तो मानते हैं कोई अपरोक्ष माने ना माने ये बात अलग है किंतु अपरोक्षत्व में भी कई आत्मनो न इष्ट कुछ लोग अपरोक्षत्व आत्मा का नहीं मानते हैं उनके लिए क्या होगा तो चार नंबर टिप्पणी करते हैं नित्य अनमेय आत्मवादी आत्मा नित्य अनुमेय है ऐसे कहने वाली वादी है कौन है वो सांघ्य आदि कहते हैं सांघ्ये योगी सब ऐसे ही है अनुमेय मानते आत्मा को क्योंकि स्वरूपतः चैतन्य नहीं मानते हैं नैया आत्मा में आत्मा मन संयोग से चैतन्य उत्पन्न होता ऐसा मानते और सांख्य मानते हैं कि वो आत्मा का चेतनत्व प्रकृति आदि कार्य से अनुमिल होता है ऐसा मानते अनवे वादी सांघ जो होंगे तो उनके द्वारा ये कहा जाता है कि आत्मा नित्य अपरोक्ष नहीं होता ये मानते वो अब वो नित्य अपरोक्ष नहीं होता है मानते ठीक है किन्तु प्रत्येक आत्मा तो मानते हैं प्रत्येक आत्मा मानने में कोई विवाद नहीं है सब लोग आत्माओं को प्रत्येक आत्मा ही मानते हैं कोई भी आत्मा को बाहर है ऐसा नहीं मानते सबसे अंदर है मानता है ये तो समान है इसी कहा अपरोक्ष प्रत्येक आत्मा आगे की आगे अस्थि अर्था अभी इतना जो विचार किया इसका और थोड़ा सा बता देते हैं ठीक आकर अस्थि तावत मम इदम विदिदमी विशिष्ट थी एक ज्ञान ऐसा होता है कि मैंने ये जान लिया मम इदम विदिदम मेरे द्वारा इसका ज्ञान हो गया मेरा ये ज्ञान है यह ऐसा होता है? हाँ यदि मन सुवे से सुवेद इस प्रकार से मैंने जान लिया ऐसा विशिष्ट धी विशिष्ट धी माने यहां मैंने इसको जान लिया ऐसा जब आप कहते हैं जिस विषय को आपने जाना वो विषय वहां उसके प्रकार रूप से विशिष्ट हो गए घड़ तो प्रकार घड़ को जानेंगे आप तो वो घड़ तो प्रकार घड़ को जान लिया वो ज्ञान है तो उसमें विषयदा संबंध से घड़ रहे तो रहने के कारण उसमें विशिष्ट हो जाए विशिष्ट ज्ञान तो कोई भी ज्ञान ऐसा ही होता है और फिर आप एक बात और जोड़ते हैं उसमें कि मैंने ये जाना जाना तो विशिष्ट ही हो गया घड़त तो प्रकार का घड़ को जाना अब यहां फिर जोड़ा मैंने जाना तो ये बात भी उसमें जुड़ गई तो घड़त तो प्रकार घड़ को मैंने जाना मामा इदम बीजीदम ऐसा अनव्यवसाय ज्ञान होता है मेरा यह ज्ञान हो गया इसमें क्या क्या करना है देखिए न तो सा विशेषण दर्शना ये विशिष्ट ज्ञान जितने भी होता है विशेष विशिष्ट ज्ञान जो भी होगा वो विशेषण से भिन्न में नहीं होता विशेषण के ज्ञान हुआ नहीं है तब विशिष्ट ज्ञान नहीं हो सकता घड़त्व ज्ञान के बिना घड़ का ज्ञान नहीं हो सकता घड़त्व तो को जो समझता है वो बोल सकता है आई एम घड़ को नहीं बोल सकता तो इसीलिए विशेषण ज्ञान वहां चाहिए पांच नंबर विशेषणम आत्मा यहां तो विशेष आत्मा है क्योंकि मामा इधम विविधम बोल रहा है इसमें मामा लगाए ना तो मेरा एक ज्ञान हो गया ऐसा कहा तो मेरे को भी वहां जोड़ दिया वो भी विशेषण ही है न तो ज्ञानांतरारण वो मेरा अभी घड़ को आपने जाना कि मैं जाना कर अब मेरा ये ज्ञान है इस विषय में ये मेरा जो विशेषण ज्ञान के लिए बना हुआ है ज्ञान के लिए क्या था अयम घड़ ज्ञान में घड़ प्रकार ज्ञान हो गया ये ज्ञान का विषय संबंध किंतु मैंने इस ज्ञान को जाना अब यहां और विशेषण आप जोड़ दिया कौन सा विशेषण मैंने जाना यह मेरा ज्ञान है मेरा के साथ संबंध कर रहा है ना उसका ज्ञान इसका ज्ञान उसका ज्ञान अलग है मेरा ज्ञान अलग है तो उसमें दोनों अलग अलग हो गया विशेषण लगाया उसके में उसका ज्ञान का विशेषण लगाया तुम्हारा ज्ञान मेरा ज्ञान ऐसा बोलता है तुम्हारा मेरा क्या है फिर से एक विशेषण है तुम्हारा ज्ञान में तुम्हारा विशेषण है मेरा ज्ञान में मेरा विशेषण है यह हो गया अब यह प्रश्न होता है कि मेरा ज्ञान में मेरा जब विशेषण है मामत्व विशेषण है ये कैसा मालूम पड़ा क्योंकि विशेषण को जानने के लिए चेतन की आवश्यकता है दूसरा ज्ञान की आवश्यकता संबंध करने के लिए अब ये मेरा ज्ञान ऐसा जो मेरापन का ज्ञान हो रहा है आपको ये किससे मालूम पड़ा ये मेरापन का किससे ज्ञान होता है और कोई ज्ञान से होगा मेरापन का ज्ञान और कोई मेरापन से होगा नहीं होता है तो इसलिए कहा नजर ज्ञानांत्य स्पुर अन्य ज्ञान से होता है या नहीं विषय के ज्ञान के लिए अहम का ज्ञान चाहिए किंतु अहम का ज्ञान के लिए अन्य कोई ज्ञान हो ऐसा नहीं देखा गया अब यहाँ एक अनुमान देते हैं विमतम न एद्द विषय एदद निष्ठ साक्षात्कार घट साक्षात्कार अनुमान यह अनुमान इस प्रकार होगा विमतम यह विमत क्या है ज्ञानांतर एक ज्ञान दूसरे ज्ञान से होता है कि नहीं होता है ज्ञान स्वदा प्रमाण पर्दा प्रमाण इत्यादि करते हैं ना किसी प्रकार जो अहम विशिष्ट ज्ञान हो गया माम विशिष्ट ज्ञान इसका कोई दूसरा ज्ञान होता है नहीं होता है। तो ये यहां अनुमान दे रहा है कि न एद विषयम छह नंबर टिप्पणी कहा न आत्म विषयक ये आत्म नहीं है एदद निष्ठ साक्षात्कार उसके द्वारा ही साक्षात्कार होने के कारण ठीक है एदमनिष्ठ घड़ साक्षात्कार तो ताद्रिक घड़ साक्षात्कार का अर्थ होगा एदत निष्ठ घड़ साक्षात्कार के समान घड़ साक्षात्कार में क्या होता है पहले वो दृष्टान्त को समझेगी घात्कार को स्वयं प्रकाश नहीं माना गया है आत्मनिष्ठ तत्साक्षात्कार वो घड़ा साक्षात्कार जो होता है वो आत्मनिष्ठ होता है, है ना घड़ा न घात्कार स्वयं साक्षात्कार नहीं होता घड़ा घड़ का वो आत्मनिष्ठ साक्षात्कार होता है तो ताद्र घात्कार अवध इसका अर्थ होगा hmm. एदन निष्ठ साक्षात्कार हेतु है तो ऐन निष्ठ साक्षात्कार हो गया घड़िष्ठ साक्षात्कार घड़ घड़ को हम घर के द्वारा ही जान घष्ठ साक्षात्कार हो गया ना वो ज्ञान किसमें निष्ठा है घर में निष्ठा है यही बोलना चाहते घर में निष्ठा घड़ का ज्ञान हो गए अच्छा अब इस प्रकार से ये जो अभिमद ज्ञानांतर है उसमें नए दिषयकम मन वो न आत्म विषयकम वो आत्म विषयक नहीं रहेगा ये ममत्व ज्ञान फिर एक ज्ञान के द्वारा उसको विषय नहीं करेगा जैसे घड़ ज्ञान घड़ घड़ घड़ को विषय करता है नहीं करता है क्योंकि घड़ स्वयं साक्षात्कृत है इसी प्रकार यहां भी जो आत्मा है वो स्वयं साक्षात्कृत है करना चाहते घड़ का ज्ञान दूसरे के द्वारा होता है किंतु घड़ संबंधी जो विषयत्व तो है उसका दूसरा विषयत्व तो नहीं होता क्योंकि घर स्वयं जड़ है वो घर स्वयं को कहीं जानेंगे साइन को नहीं जानता है इसी प्रकार यहां जो आत्मा ज्ञान भी जो ममत्व वहां आपने विशेषण रूप से जोड़ा वो भी एदक विषय का नहीं होता है फिर उसको विषय नहीं बनाता आत्मा फिर आत्मा को विषय नहीं बनाता जैसा घड़ घड़ को विषय नहीं बनाता इस प्रकार से उसको संबंध करना चाहिए एक प्रकार से होता है नहीं तो यहां विधेयक रूप से कहना पड़ेगा कि जैसा गढ़ का विषय आत्मा में होता है वैसा यहाँ नहीं होता है ऐसा भी कर सकते हैं थोड़ा सरल है कि घर का विषय जैसा आत्मा में हो गया ऐसा इसका विषय नहीं हो सकता है ऐसा विधि रूप से फिर उसको लेना पड़ेगा दोनों तो तो दृष्टि से लग जाता है कि घड़ स्वयं घर को विषय नहीं करता है इस प्रकार आत्मा भी आत्मा को फिर विषय नहीं करेगा इस प्रकार भी ले सकता है नश्रय दया आत्म सिद्धि कहते हैं घड़ाधि ज्ञान का आश्रय रूप से आत्मा सिद्ध हो जाएगा बोलते हैं ऐसा भी नहीं होता है घड़ा घड़ाधिक ज्ञान के आश्रय रूप से भी आत्मा सिद्ध नहीं है तस्त तदाधीन प्रकाशत्व वेद्यपाद यदि आप ऐसा कहेंगे कि आत्मा का ज्ञान चाहने वाले को घड़ का ज्ञान पहले प्राप्त करना पड़े घड़ मतलब कोई भी विषय हाँ, आप जो है अपना आप जिंदा है कि मरा है जानना चाहते और क्या जानना चाहते आत्मा का ज्ञान मतलब यह है कि आपको सुबह उठ करके संशय हो गया कि मैं जिंदा हूं कि मरा हूं होता है कि नहीं होता ऐसा नहीं होता है लेकिन हो गया समझ लो किसी को ऐसे समझे हो गया कि मैं उठ तो गया हूं कि तू जिंदा हो कि मरा हो क्या बताया कि लोग कह रहे हो मर गया तो ऐसा भी हो सकता है सब लोग मिलकर मर गया बोला तो मर जाता है जैसे सबको सब लोग मिलकर के एक आदमी को बंदर बोला तो वो उसको समसे हो जाता है कि मैं बंदर हूं कि मनिष्य हूँ ऐसा हो गया ऐसा हो गया तो फिर वो पूछने जाता है आधे योग परिषद ने कथा दिया भाषिका ने ऐसा एक आदमी को हो गया था गाँव में सब लोग मिलकर के बोला तू तो बंदर हो ऐसा बोल अब, अब वो सब लोग जब बोल रहा है तो कई दिन सुना उन्होंने अब वो उसका काम ये ऐसा होगा तो सब बोल रहा है तो उसको शंका हो गई कि मैं बंदर हूँ कि मनुष्य हूँ क्या हूँ असली कई लोग ऐसा होता है ना डांटने के बाद बोलते बंदर बंदर हो सुनते सुनते वो बच्चे को भी समझे हो गया अब वो क्या करने लग कि बोला कि इसको पता लगाना चाहिए कि मैं बासली में मै बंतर हूँ या मनुष्य हूँ कुछ लोग बोल रहे हैं मनुष्य और कुछ बोल रहे हैं बंदर तो सबसे हो करके कि किसी के पास जाके पूछा कि भगवान आप ये बताइए कि मैं बंदर हूं या मनुष्य थोड़ा सही सही आप बताइए वो अब उसने जिसको पूछा उसने भी सोचा ये कैसा क्या बताया दिया जाए तो वो बोलेगे तुम बंदर ही हो या मनुष्य ही हो कुछ भी बोले तो विश्वास करेगा क्या बताया तो उन्होंने क्या है सबका निराकरण कर दिया देखो तुम ऐसा नहीं हो तुम ऐसा नहीं हो ऐसे करके सबका निराकरण कर दिया अब शेख जो रह गया समझे किंतु वो बुद्धिमान हो तब समझेगा नहीं तो फिर नहीं समझेगा क्योंकि तुम्हारे अंदर बंदर का कोई लक्षण नहीं है ऐसा ऐसा करके एक एक, एक लक्षण हटाते गए बंदर जैसा तुम कूदते नहीं हो बंदर जैसा फल फूल नहीं खाते हो फिर ऐसे नहीं कर सकते हो इत्यादि सब कथा सुनाया बाद में ये नहीं बोला कि तुम मनुष्य है ऐसा बोला नहीं किन्तु तुम बंदर नहीं है बंदर का कोई गुण तुम्हारे अंदर नहीं है इतना बता दिया तो यदि अच्छा बुद्धिमान है तो समय समझ लेता है किंतु फिर भी लोग नहीं समझ फिर बाद में पूछते हैं आपने कहा क्या है ये पूछते है कुछ समझ में नहीं आया आपने क्या कहा कि हमने तो पूछा था कि बंदर है कि मनुष्य है आपने तो बंदर का लक्षण तो निराकरण कर दिया शेष तो मनुष्य होना चाहिए किंतु उससे वो समझता नहीं ऐसे लोगों को क्या समझाएंगे ऐसे पूछता है जो इतने बोलने पर भी नहीं समझता है तो क्या समझाएंगे हम ऐसे कर रहे कि तुम अपने को मनुष्य मानते हो साफ तर कह रहे तो मनुष्य नहीं है तुम तो मनुष्य में ऐसा तुम्हारे जीवन नहीं ये नहीं वो नहीं साहब निराकरण एक एक करके कोच का निराकरण करके बोल रहे तुम जो भी शेष है वो है अब क्या शेष है समझे हो इसी प्रकार एक आदमी तो धमसे हो गया कि हम जिंदा है कि मरा है अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको जिंदा है सिद्ध करने के लिए अब जैसा चैतन्य है सिद्ध करने चैतन्य सिद्ध कैसे कर सकता है जब जानता है तब चैतन्य होता तो उसको जिंदा है सिद्ध करने के लिए पहले कोई विषय को जानना पड़ेगा आ, तो जान के फिर उसको पकड़ के फिर उसको सेवन करके या कोई क्रिया करके सिद्ध करना पड़ेगा जब तक क्रिया नहीं करेंगे वो पता नहीं कि वो जिंदा है तुम्हारा है ना ऐसा होता नहीं कभी तो ये कहना चाहे यदि आत्मा घड़ादी प्रत्यय के द्वारा जानने योग्य होता तब तो आत्मा को जानने के लिए घड़ादि प्रत्यय को आलम्बन किया जाता समझ रहे हैं ना अब यहाँ ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि घड़ादि प्रत्यय के बिना भी आत्मा जिंदा है ये मालूम पड़ता है ये बोल रहे घड़ादि ज्ञान आश्रय आत्मा सिद्धि ही है न घादि को आश्रय लेकर के आत्मा को सिद्ध करना चाहिए ये नहीं करते। रहे जैसा आप चुपचाप लेता है बेगोशी होकर कुछ नहीं कर रहे हैं तो लोगों को समझे हो जाता है कि मरा है कि जिंदा है कुछ नहीं कर रहा ऐसे ही लेता हुआ तो क्या करते हैं उगिला उगिला करके देखते हैं हाँ फिर पूछते हैं चिल्लाते हैं कि कुछ बोलता है कि सुनता है अब वो कोई कार्य नहीं दिखाई पड़ रहा ना बोल रहा है ना चिल्ला रहा है कुछ नहीं कर रहा बस पड़ा तब सोचता है इसका चैतन्य खत्म हो गया अभी सोचता है लो। तो इस प्रकार से होने लगेगा मतलब ये सारे लक्षण है कि क्रिया के द्वारा क्रिया हो तो चैतन्य हो बोलता है तो चैतन्य हो करता है तो चैतन्य हो और जानता है तो चैतन्य हो ऐसा करके नहीं होता हमारे चैतन्य का ज्ञान बिना ही इन क्रियाओं के होता है इसीलिए तदधी तदधीन नहीं तस् तदीन प्रकाशत्व वेद्यवाद यदि घड़ादि के अधीन इसका प्रकाश होना होता तो आत्मा भी वेद्य बन जाता आत्मा भी विषय बन जाएगा ऐसी स्थिति हो जाएगी किंतु तो आत्मा विषय नहीं बनता है तस्मात यशेषणत्व कल्पित ये निश्चय करना चाहते ये भी एक अलग प्रक्रिया है ये जो विशेषण विशेष के द्वारा जानने की जो प्रक्रिया है ना इसे वेदांत की एक प्रक्रिया है जहाँ विशेषण लगता है जो विशिष्ट होकर के जाता है अंत में जाके आत्मा फिर विशेषण नहीं बनता ऐसा समाप्त हो जाता है इसलिए कह रहे तस्मादिन आत्म नहीं जिस आत्मा में विशेषणत्व तो की कल्पना आपने की क्या कल्पना की मामा इधम ज्ञानम ऐसी कल्पना की मेरी मेरा ये ज्ञान है ऐसा आपने कल्पना किया ये जो कल्पना है वहाँ अंध में जाकर के वो कल्पित विशेषण नहीं मिलेगा आत्मा में तस्मात जिन आत्मा विशेषण तो कल्पित वो जो कल्पना की गई है वहाँ तस्वीर संविध रूपत्व स्मरण अपरोक्ष उसको ज्ञान रूप से संविद रूप से ही आप जानते हैं वो कोई विशेषण बन करके नहीं आता इसके कारण वो स्वयं प्रकाश ऐसा कहा जाता है इसको ध्यान करके समझ लेना चाहिए स्वयं प्रकाश में देवदत्ता अभी एक अनुमान और दे रहा है देवदत्त स्वाप काल देवदत्ता अस्ती व्यवहार हेतु साक्षात्कार कालत्वाद इतर कालव अन एक अनुमान है कि आत्मा स्वयं सिद्ध होता है इसके लिए अनुमान देवदत्त स्वाप काल काल है यह पक्ष देवदत्त स्वर स्वर ंद है हिंद में स्वापकाल स्वाप काल है देवदत्त नहीं स्वाप क्यों हेदु बोल रहे हैं कि देवदत्त आत्मा व्यवहार हेतु साक्षात्कार वहां देवदत्त आत्मा है ऐसे व्यवहार के कारण जो व्यवहार का हेतु बनने वाला साक्षात्कार है, है। कहा देवदत्त स्वापकाली क्या हेतु है व्यवहार हेतु साक्षात्कार क्या व्यवहार है देवदत्व तो अस्मी देवदत्त हूं देवदत्त तो अस्ति देवदत्त है ऐसा व्यवहार के साक्षात्कार वहां होता कालत तो आ... कालत तो है कालत्वात्लत्व हेतु है कालत्व तो हेतु है और इतर कालवधित अनुमान इतर काल यहाँ दृष्टान्त है इतर काल दूसरे काल जो जितने भी काल है जैसा प्रातः काल साय काल इत्यादि काल है दिन रात आदि काल सब ले कोई भी ले लो उसमें कालत्व तो हेतु है कि नहीं है कालतव तो हेतु है इधर काल है आप जागृत काल ले जागृत काल में कालत्व तो हेतु बैठा हुआ है और जागृत काल में देवदत्त आत्मा यह भी व्यवहार होता है जागृत काल में देवदत्त आत्मा है ऐसा व्यवहार होता, होता है कि नहीं होता होता है कालतव तो भी बैठा हुआ है अब जो हो गया ऐसा अनेक विधक लोक व्यवहार का सत्त्व होने से दृष्टांत सिद्ध हो जाए क्योंकि कोई भी अन्य काल में आप स्वाप काल को छोड़ के जागृत काल को जब लेंगे जागृत काल में कालत्व तो हेरू मिलेगा और साध्य भी मिलता है क्या साध्य है यहाँ देवदत्त आत्मा अस्थि ही व्यवहार साक्षात्कार तो वहां मिलेगा व्यवहार साक्षात्कार संय हो क्योंकि वहां देवदत्त है करके कोई किसी को शंका नहीं होती अब ऐसा ही स्वाप काल वे स्वाप तो काल में देवदत्त आत्मा है या नहीं शंका हो रही क्यों वहां तो कोई क्रिया चेष्टा नहीं दिखाई पड़ती स्वाप तो काल में आत्मा के अस्तित्व का कोई दिखाई नहीं पड़ता लक्षण दिखाई नहीं पड़ता वो बिल्कुल मूर्द जैसा पड़ा हुआ है लेकिन थोड़ा तो श्वास उच्च्वास चल रहा है उसको छोड़ के तुम्हारा तो आत्मा है करके क्या पता अब श्वासोच्वास को प्राण कर रहा है ऐसा कोई बोल सकता है वो देवदत्त नहीं कर रहा है कौन है वो प्राण कर रहा है, बाकी तो देवदत्त नहीं है ऐसा बोल सकता है ना कोई ऐसा बोलने पर उसके लिए उत्तर है अब वो, वो स्वाप काल में कालत्व तो हेतु है नहीं है है? काल भी एक काल है ऐसा होने पर वहां देवदत्व अस्थिति व्यवहार साक्षात्कार भी होना चाहिए ये व्याप्ति मिलेगी इत्र यलत्व तत्र तत्र देवदत्ता आत्मा अस्थिति व्यवहार हेतु साक्षात्कार ये, रहे। ये वहां जाकर के वो अनुमान अनुमान कर लिया ये अनुमान दिखाया एक अपने तरफ अच्छा न स्वापे अहम वृत्ति तद व्याख्या था स्वाप काल में अहम वृत्ति नहीं हमें अहंकार नहीं जो अस्मत प्रत्यय गोदर है वो नहीं क्योंकि अभी यहां को कह सकता है कि देवदत्त स्वाप तो काल में आत्मा को सिद्ध करने के लिए अनुमान किया किंतु वो आत्मा जिसको आप शुद्ध कर रहे हैं वो अहंकार आहंग, हो सकता है शुद्ध आत्मा साक्षी आत्मा नहीं होते हुए अहंगार हो सकता है बोलते हैं अहंकार नहीं स्वाप में अहंगार है क्या नहीं है वो तो सबका अनुभव है अहंगार नहीं है वहां न तो स्वाप वृत्ति ही स्वाप काल में अहंगार नहीं क्यों यदि स्वाप काल में अहंगार होता तो तब व्याघादा स्वापत्व तो की व्याभा व्याघात हो बनेगी नहीं कि मैं मैं मैं करके जानता रहता है फिर सो रहा है ऐसा होता है नहीं है। मैं सो रहा हूं ये जानता है फिर सो रहा है ऐसा होता नहीं हा? मैं मेरा नाम इत्यादि बोल के मैं सो रहा हूं ऐसा सोचता नहीं वो नहीं होता तो इसीलिए ऐसा हो तो वो सुशुप्ति नहीं बनेगी तो वो वहां है ही नहीं फिर भी वो देवदत्ता अतिथि व्यवहार हो रहा है इसका मतलब वहां देवदत्ता आत्मा है ऐसा अनुमान करके दिखाया न चाह पुरुषांतरम तब साक्षात कर अब कोई कर सकता है नहीं वो जो देवदत्त तो सो रहा है ना वो जागृत वाला देवदत्त नहीं है कोई पुरुषांतर है वो क्योंकि पहले तो वह खड़ा था और ऐसे ऐसे चैटा कर रहा था दूसरा था अब क्या है कुछ नहीं है वो क्या निर्वीर जैसा असमर्थ जैसा बिल्कुल हाथ बहला के सो रहा है इसका मतलब वो पुरुष है ये पुरुष है ऐसा भी नहीं कर सकते हैं न चाह पुरुषांतर अंदर साक्षात्कार तुम अलम अन्य कोई पुरुष है वो अन्य कोई पुरुष उसको साक्षात्कार करेंगे ऐसा कहना भी नहीं बनता है न अलंकार नहीं बनता ऐसा कहने के लिए कोई युक्ति नहीं क्योंकि ईश्वर अस्तित्व चाक्षात्कार से अस्मद विशेषण आदेय क्योंकि यहां ईश्वर अस्तित्व को सामान्य कारण मान करके क्या है साधारण कारण मानेंगे ईश्वर अस्तित्व सर्वत्र है तो ईश्वर अस्तित्व को लेके जो सो रहा है वो व्यक्ति देवदत्ता आत्मा नहीं है वो ईश्वर के कारण सो रहा है ऐसा बोल सकता है तो वहां विशेष में लगाना पड़ेगा ईश्वर अस्तित्व को भिन्न करने के लिए विशेषण लगाना पड़ेगा क्यों क्योंकि ईश्वर अस्तित्व साधारण कारण है ईश्वजाने चा कालोदृष्ट दृगेव प्राग प्राग प्रतिबंध का अभाव कार्य साधारण स्मृत ये सब कार्य में साधारण है तो स्वाप में भी ईश रहेगा स्वप्न काल में भी रहेगा जागृत काल में भी रहेगा सर्वत्र ईश रहेगा, ईश रहने से ये जो जागृत काल का पुरुष है वहां जाके सो रहा है तो वहां ईश्वर के रूप में सो रहा है ऐसा तो बोल सकता है बोलते ऐसा तो हो सकता है इसीलिए वहां ईश्वर इस अस्तित्व ईश्वर अस्तित्व को मान करके जब चर्चा करेंगे क्योंकि ईश्वर सर्वभानदेश भगवान ने बोला अब वो सो रहा है जो व्यक्ति है वो हृदय से सो रहा है ना हृदय भी तो है उसका हृदय तो बंद नहीं हुआ तो फिर ईश्वर तो हृदय में बैठा है तो उसका आत्मा फिर तो ईश्वर के रूप में होगा तो बोलते हैं ऐसा नहीं आत्मा के रूप में ही है ईश्वर के रूप में वो जानता नहीं साल साथ के साथ ही होना चाहिए ईश्वर को नहीं होना तब क्या जोड़ना पड़ेगा ईश्वर भिन्नत पे ऐसा विशेष जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ईश्वर भिन्नत्व सभी देवदत्ता व्यवहार हेतु साक्षात्कार ऐसा जोड़ना पड़े अथवा काल कहानी कालत्व तो में भी ईश्वर भिन्नत्व जोड़ना पड़े ऐसा जोड़ के करना पड़े क्योंकि सामान्य कारण है के ये साधारण कारण मानते हैं ईश्वर ईश इश्य यत्न इच्छा काल अदृष्टम दिख बाकी कार्य में प्रागभ इतने को साधारण कारण माना जाता है इसके ईश्वर अस्ति साकार से अस्मद विशेषण आदेयन अस्मद विशेषण जोड़ना पड़ेगा ईशरा अस्तित्व ईश्वर अस्तिम यहामद विशेषण जोड़ना पड़ेगा अस्मद विशेष अस्मदत्ता व्यवहार अस्मद्यवहार साक्षात्कार अस्मदोड़ पड़ेगा दिस्वाप काल दीति अस्मद्यवहार हेतु साक्षात्कार काल ईश्वर को ईश्वर से भिन्न होता है इस प्रकार से अनुमान को लगाना चाहिए अनुमान को लगाने पर यह सिद्ध हो जाता है अब यह अनुभव से सिद्ध है अनुभव से सिद्ध वाक्य में आ, किसी की शंका हो जाती है कोई तर्क करता है तब जाके यहाँ इस प्रकार के अनुमान के द्वारा सिद्ध करना पड़ेगा वैसे अनुभव अनुभव बोलते रहने से सब लोग थोड़ी मानता है कोई बोलता है कि नहीं है, हम मानते नहीं जो वहां आत्मा है ही नहीं ऐसा बोला तो फिर उनको सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा इसके लिए आपको अनुमान प्रयोग करना पड़ेगा अनुमान से सिद्ध करके दिखाएंगे ये हो गया आगे देखिए अपरोक्ष अध्यासो न अपरोक्ष मात्रे क्वचित संप्रयुक्त दया पुरस्थिता संप्रयुक्तया पुरस्थितापरोक्षे तदृषेरित आशंका आपने कहा अपरोक्ष प्रत्येगात्म प्रसिद्धे कहा अपरोक्ष जिसका हो गया है उसमें तो अध्यास नहीं होता है अपरोक्ष अध्यास न अरोक्ष मे क्वचितियुक्त कहीं भी ऐसा होता नहीं जो अपरोक्ष रूप आत्मा है आत्मा का ज्ञान कैसा है अपरोक्ष मात्र है आत्मा को और किसी प्रकार नहीं जान सकता अपरोक्ष मात्र है इसलिए अपरोक्ष ज्ञान होने से आत्मा का ज्ञान होता अन्यथा नहीं होता अपरो से भिन्न प्रकार से आत्मा के जानने की कोई प्रमाण नहीं है तो वो क्या हो गया नित्य अपरोक्ष हो तो गया नित्य अपरोक्ष वेदांत में प्रसिद्ध है नित्य अपरोक्ष आत्मा है ऐसा प्रसिद्ध है अब नित्य नित्यापोक्ष बोलने से नहीं होता है नित्य नित्यापक्ष क्या है विचार करना पड़ेगा तो पूर्वक्ष कहता है कि यदि अपरोक्ष नित्यापरोक्ष है तो आप आप अध्यासो ना अपरोक्ष अध्यास नोक्ष मात्री युक्त अपरोक्ष अध्यास तो अपरोक्ष तो मात्र में कहीं भी देखा नहीं गया जो अपरोक्ष मात्र आत्मा है तो उसमें अपरोक्ष अध्यास नहीं होता फिर क्या होता है कि अपरोक्ष भी होना चाहिए अन्य इंद्रिय के द्वारा व्यवहार वेद्य भी होना चाहिए तब अध्यास हो सकता अन्यथा केवल अपरोक्ष में होगा तो कहते हैं संप्रयुक्त दया संप्रयुक्त दया मन क्या है व्यवहार के विषय बनने के कारण ये संप्रयुक्त शब्द पहले आया था दोष संस्कार संप्रयुक्त तीन कहा था अध्यास के लिए निमित्त दोष त्रय हो और संस्कार हो और संप्रयुक्तता हो व्यवहार के योग्य भी हो अब यह भी व्यवहार का योग्य होना चाहिए संप्रयुक्त दया पुरस्थित अपरोक्ष सामने रहने वाले अपरोक्ष में ही तदृत्य रित ऐसे ही देखा गया है देखो यहां दो प्रकार का अपरोक्ष है एक अपरोक्ष ऐसा है अपरोक्ष भी होता है सामने भी होता है और दूसरा अपरोक्ष ऐसा है अवरोक्ष होता है किंतु कभी सामने नहीं होता ऐसा तो जैसे बाहर का विषय है जैसे पुस्तक आदि या अपरोक्ष भी होता है कि सीधा सीधा ध्यान हो रहा है अपरोक्ष भी होता है किंतु सामने भी होता है आत्मा तो अपरो मात्र है सामने नहीं होता इसीलिए पूर्वक्ष कहना चाहता है यहां अध्यास नहीं हो पाए। क्योंकि अपरोक्ष होता हुआ जो प्रकट सामने हो तब अध्यास होगा अवरोक्ष है ही नहीं सामने है ही नहीं अवरोक्ष है किंतु सामने हो नहीं पाएगा क्योंकि सामने कैसे करेंगे आत्मा को सामने करके तो नहीं हो सकता कहने का तात्पर्य कि अन्य प्रमाण के द्वारा भी जानना होना चाहिए अपरोक्ष तो होना चाहिए साथ साथ में प्रमाणांतर का भी प्रत्यक्ष आदि मैंने अन्य जो तो प्रमाण है उसके द्वारा भी वैध होना चाहिए तब जाकर के वहां अध्यास हो सकता है केवल अपरोक्ष में अध्यास नहीं होता जैसे सुचुक्त आदि में अभ्यास नहीं होता केवल अवरोक्ष है अब ये तो समस्या बड़ी समस्या है कि आत्मा को हम नित्याप्रोक्ष मानते हैं और उसमें अभ्यास भी मानते तो अप्रयुक्त दया क्यों ऐसा देखा गया है कि व्यवहार के विषय बन करके सामने जो आ जाता है उसने ही तदृष्टे तद दृष्ट है, है मैंने अपरोक्षा अध्यास देखा गया है शब्द से अपरोक्ष अपरोक्षाध्यास को लेना है ना संप्रयुक्त दया पुरस्थित पररोक्षे तद दृष्टि दस को वो देखा गया मैंने अपरोक्षाध्यास वहां देखा गया पूर्वावस्थित होना चाहिए अब कहते हैं इसके लिए एक दृष्टांत देना चाहते हैं कि यह कोई नियम नहीं है ये नियम यदि बना देता है तब तो हम आत्मा में अवरोध सिद्ध नहीं कर सकते किंतु ऐसा एक स्थान दृष्टांत मिल जाता है कि जहां यह सिधि नहीं नियम नहीं है कि अवरोक्ष होता हुआ पूर्व अवस्थित हो जाना चाहिए तभी वहां अभ्यास होगा ऐसा नहीं है कहा नहीं है न चायावस्थि नियम पुरोवस्थित एवं विषय विषयांधर मध्यस्थिति ये नियम आप नहीं कर सकते हो क्या कि सामने रहने वाले विषय में ही दूसरा विषय का अभ्यास होता है नचायमस्ति चावस्थि ये नियम तो नहीं है क्या पूर्वस्थित एवं विषय सामने रहने वाले विषय में ही पीछे रहने वाले, वाले में नहीं सामने रहने वाले विषय में ही विषयांतरम अध्यक्ष दव्य में दूसरा विषय का अध्यास कर सकता है ऐसा नियम नहीं है कहा नहीं है देखो अप्रत्यक्ष आकाश बाला अध्यक्ष आकाश प्रत्यक्ष नहीं होता चक्षु का विषय नहीं है आकाश आगाश चक्षु का विषय है क्या नहीं है आगाश किसका विषय है शब्द का विषय या स्त्रोत्र का विषय है मानते हैं उसके स्त्रोत्र के द्वारा उसका आधार रूप से आकाश को जाना जाता है मतलब आकाश जो है अनुमान का विषय तो अप्रत्यक्ष भी जी आकाश प्रत्यक्ष नहीं है आकाश तो ऐसे आकाश में बाला बच्चे लोग बच्चे लोग मैंने मूर्ख लोग जो बच्चे और मूर्ख ही होता है, है? बच्चे क्या जानता नहीं अनजान और जब तक आप जानता नहीं तब तक है? बच्चा है मतलब मूर्ख है मूर्ख है तो अंजानी रहता है उसके स्वभाव रहता तो है दाढ़ी आ गया तो क्या समझता है हम बड़े हो गए अभी तो हम जानकार हो गए किसी कोई कहता है तुम बच्चा है कुछ नहीं जानता बोले तो बिल्कुल खोखड़ी गर्म हो जाता क्यों उसने बच्चा कह दिया मेरे को इतना मूर्ख कह दिया मूर्ख तो बच्चा ही होता समझता नहीं कितना समझता है आप पूरे अपने समझदारी की एक लिस्ट बना दीजिए पता चलेगा अब क्या समझता है कुल मिला के कुछ नहीं समझ आया जो कुछ है वो सब व्यर्थ है सही चीज कोई नहीं समझता और जो चीज नहीं समझता वो दूसरे बोलता है और कोई समझ रहा है तो वो बोलेगा बोलता है तो सुनता है तो लगता है कि हम इतने बड़े हो गए हम तो बड़े जो है ये सब है तो हम हम कैसे बेस्ट समझोगे ऐसे हम बच्चे को जैसा है नहीं इसलिए मतलब ये गाली दे रहा हमको जो बात पसंद नहीं आती है उसको हम गाली बोलते वही तो गाली होती है ना और सुनने से हमको अच्छा नहीं लगता तो ये बच्चा बोल रहा है बच्चा बोलना कोई गलत तो है नहीं बच्चा तो होता ही है बच्चे को सब बुलाते हैं लेकिन दाढ़ी मुंजी वालों को बच्चा बोलो तो वो उसको गाली समझता इसका तो मतलब यह गाली समझता तो क्योंकि उसके साथ उसका संबंध नहीं तो पहले वो ऐसे समझता है तो कोई कोई अपने को इसमें बड़ा मानता है तो ऐसा ही हो जाता है hmm. तो इसीलिए यहां यह संबंध बना के देखने पर यह लिखता है प्रत्यक्ष आकाश है प्रत्यक्ष नहीं रहने पर भी आकाश को आकाश में बालाहा बच्चे लोग आदि हाँ। अध्यक्ष पहले आकाश एक गोलाकार है कड़ाई की जैसा गोलाकार है ऐसा मानता है ये तल तल तल का मतलब ऐसे आकार है मानता विशेष मानता और मालिनता फिर उसमें नीला दिखता है काला दिखता है ये सब मानता है ये सब में है, दिखता, दिखता अब ये दोनों अध्याप करता है। क्यों? क्योंकि आगाश तो दिख नहीं सकता आगाश से गोलाकार में कड़ाई के आकार में नहीं हो सकता फिर उसमें मालिनता भी नहीं हो सकती उसमें काला पीला होना भी संभव नहीं क्योंकि वो तो रूम का नहीं है वो तो कैसे हो सकता तो ये अप्रत्यक्ष है अप्रत्यक्ष में सारा प्रत्यक्ष का आप संबंध कर रहे हो क्योंकि वो आकाश को आप जानता हैं इसलिए बच्चे लोग ऐसे कह देते हैं कि आकाश ऊपर आकाश है इधर नहीं है ऊपर है फिर वो नीला दिखता है फिर जैसा बोलता है ऐसा यहां भी हो सकता है कि अप्रत्यक्ष आकाश में जैसा आप कल्पना करते हैं अधिष्टान प्रत्यक्ष नहीं है पूर्व भी नहीं है पूर्वावस्थित कहाँ है वो आकाश कहीं पुरावस्थित है क्या विषय रूप से अवस्थित नहीं है ऐसा नहीं होता वो भी सब कल्पना हो जाती है खाली क्या है वो मूर्खता चाहिए कल्पना करने और कुछ दिन चाहिए कि आपको जानकारी ठीक से ना हो इससे बाकी कल्पना हो जाएगी इसीलिए बच्चों को उल्लू बनाना आसान होता है बच्चों को क्योंकि बच्चे जानते नहीं है अब कुछ भी करेंगे बोलेंगे विश्वास कर लेता है तो उनको लोग उल्लू बनाते हैं वो जल्दी उसमें आ जाता है बकावी में आ जाएगा कोई मिठाई टॉफी वगैरह खिलाए वो हो जाएगा जो बोलता है मानता है फिर ऐसे करके हो जाता है क्योंकि वो इधर उधर सोचता नहीं बच्चे को समझाया माता पिता ने ये आकाश है ये देखो तारे देखो बचपन से उसको दिखाया और उसने मान लिया कि ये ये आकाश है नीला लीला दिखता है और क्या ऐसा करके वो सोच लिया उससे काम हो गया ऐसा ही हम भी हो रहा है इस प्रकार हो जाएगा ये करना